कंटिन्यूंग इन द मूड ऑफ लास्ट पोम मेरा साया यहाँ शायर ने एक एक खौफ के माहौल का एक तस्वीर खींची है उसी मूड में ये नेक्स्ट नज़म है ये अंबटवारा तो जो जो एक तरह से एक माहौल खौफ का था तो शायर ने उसके पीछे एक तकसीम का एक अपने हिस्सों को बाँट लेने का एक, एक सबब है उसको उसके ऊपर अब इस नज्म में फोकस किया है खुशीराम शर्मा वाशिष्ठ जो उस समय के हरियाणा के राज्य कवि थे एटीज़ में वो लिखते हैं कि बंटवारा शीर्षक रचना इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है बंटवारे की आशंका मात्र से ही कवि का मन व्यग्र तथा उद्विग्न हो उठता है बहुत ही अच्छी हिंदी में उन्होंने इस इस पुस्तक के इस किताब के एज अ फॉरवर्ड वातायन एज अ विंडो टू दिस बुक उसमें ये बात लिखी है कर्ज करता हूँ बटवारा तुम चाहते हो हम तुम जुदा हो जाएं तुम चाहते हो हम तुम जुदा हो जाएं ये आंगन ये घर बांट लें यह खेत खलिहान शीशम के घने पेड़ कुछ मैं काट लूँ कुछ तुम काट लो ये मदमस्त नदियाँ ये सरसब्ज़ जंगल पहाड़ों की चोटियाँ सब बाँट लें हजारों मील लंबी दीवार गर नहीं मुमकिन तो चलो एक लकीर खींच लेते हैं हजारों मील लंबी दीवार गर नहीं मुमकिन तो चलो एक लकीर खींच लेते हैं तुम चाहते हो गांव-गांव बढ़ जाए शहर शहर बांट ले ये आंगन ये घर बांट ले तुम जो कहते हो शायद ठीक ही कहते हो तुम जो कहते हो शायद ठीक ही कहते हो अब निवाह नहीं हो सकता ये जमी चश्मे गीत गज़लें दूर तक फैले मरवत्त के रिश्ते अगर तुम चाहते हो तो चलो बांट लो ये ज़मीं चश्मे गीत गज़लें दूर तक फैले मरवत्त के रिश्ते अगर तुम चाहते हो तो चलो बाँट लो शीशम के घने पेड़ कुछ मैं काट लूँ कुछ तुम काट लो लेकिन लेकिन वो अपना बूढ़ा बाप वो जो कई सदियों से दुनिया के दूर दराज खत्ों पर प्रेम और भाईचारे का अमन और दोस्ती का महब्बत की रोशनी का पैगाम लेकर गया हुआ है लौट कर आएगा उसके हम उम्र बरगद मर चुके होंगे उसके हम उम्र बरगद मर चुके होंगे दूर दूर तक दरखतों के साय नहीं होंगे वो कहाँ बैठेगा दीवार के साए तले तुम आओगे मैं नहीं आऊँगा मैं आऊँगा तुम नहीं आओगे चाँदनी रात में बाप के गिरद बैठे हजारों बेटे हज़ारों बेटियाँ जब ये बताएँगे कि हम तुम जुदा हो गए सैकड़ों साल बूढ़ा बाप न मुमकिन है कि मर जाए सैकड़ों साल बूढ़ा बाप एन मुमकिन है कि मर जाए बूढ़े बाप का जिसम हड्डियाँ लहू आँखें सब बाँट लेंगे मगर प्यार महबत का फ़लसफा अमन और दोस्ती का रिश्ता किस तरह बटेगा तुम चाहते हो हम तुम जुदा हो जाए गाँव गाँव बाँट लें शहर शहर बाँट लें ये आंगन ये घर बाँट लें तो इसमें you might feel that uh, we are all talking about cough डर तकसीम और बंटवारा लेकिन इस इस किताब में आने वाली कई नज़में काफ़ी संजीदा प्यारो महबत और सॉफ्ट uh, फीलिंग्स को एक्सप्लोर भी करती हैं तो लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि एटीज़ का और एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ही हैड अ डीप इंसाइट इनटू द मैसेजेस ऑफ महावीर एंड कमिंग डाउन अप टू गांधी सो इन अ वे वायलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बीट खालिस्तान और द नागा मूवमेंट uh, असम मूवमेंट और इन चीज़ों ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था एक तरह से सारी दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक अमन और भाईचारे का मैसेज स्टार्टेड फ्राम बुद्धा एंड इट वेंट टू चाइना जपैन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो ऑल प्लेसिस इन द वर्ल्ड तो वो जो अपना बूढ़ा बाप कई सदियों से दुनिया के दूरों दराज खितों के प्रेम और भाईचारे का अमन और दोस्ती का मैसेज लेकर गया हुआ है वो लौट के आएगा उसके हम उम्र बरगद मर चुके होंगे द बनियन ट्रीज ऑफ हिज एज आर प्रॉब्ली डेड ये बहुत ही सुंदर इसमें एक मिसा है कि उसके हम उम्र बरगद मर चुके होंगे दूर दूर तक दरखतों के साए नहीं होंगे बंटवारे के बाद ज़मीन बंजर हो जाएगी जो पेड़ है और फर्टिलिटी है लैंड की उसको एक तरह से प्यार से सिंबलाइज किया है इसमें तो उसके हम उम्र बरगद मर चुके होंगे दूर दूर तक दरख्तों के साय नहीं होंगे वो कहाँ बैठेगा दीवार के साए तले इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज कि अगर हम एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं तो अब बैठने के लिए पंचायत लगती थी पेड़ के नीचे पुराने गाँव में अब वो अब वो शायद दीवार के तले ही ढूँढने पड़ेंगे तो दीवार से तो आजकल कल पचास साल के बाद भी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक दीवार खींचने की बात थी खुदा का शुक्र है कि वो पूरी नहीं हो पाई लेकिन पॉइंट इज़ कि डिजिटल रेलिवेंट दूर दूर तक दरख्तों के साय नहीं होंगे वो कहाँ बैठेगा दीवार के साए तले तुम आओगे मैं नहीं आऊँगा मैं आऊँगा तुम नहीं आओगे चांदनी रात में बाप के गिरद बैठे हजारों बेटे हज़ारों बेटियाँ जब ये बताएँगे कि हम तुम जुदा हो गए ऐन मुमकिन है कि बूढ़ा बाप मर जाए उसकी हड्डियाँ उसकी आँखें उसका जिसम सब बांट लेंगे लेकिन प्यार मोहब्बत का रिश्ता प्यारो मोहब्बत का फलसफा अमन और चैन का रिश्ता किस तरह बटेगा किस तरह बटेगा तो इस क्वेश्चन के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग यू कैन गेट ऑल दीज पोम्स द टाइटल फिक्र के परिंदे दिस इज द वर्क ऑफ मदन मोहल्वी एट पोम्स डॉट थैंक्स वंस अगेन